तेसु पंचसु क्लेशेश पहले अविद्या क्लेश का स्वरूप में पढ़ते हैं अन्य सूची दुखानित्य सूची सुखात्म ख्याद् अन्य नित्य रविद्या सुचि ख्याति दुखे सुख ख्या अनात्मी आत्मख्याति अनित्य असुची दुख अनात्मा कितने हुए इसमें क्रम से नित्य सूचित सुख आत्मख्याति नित्य सूचित सुखम जो आत्मा चेसा ख्याति ज्ञान ये अविद्या है अविद्या ब्रह्मज्ञान है वेदांत में एक अविद्या मानते हैं अज्ञान अभाव रूप मानते हैं अभाव रूप नहीं थी के लोग कहते हैं अविद्या का असर ज्ञान के पहले ज्ञान का प्राग अभाव रहता है उसको ही अज्ञान अविद्या शब्द से ये तो कहते तो वेदांत कहते अभाव रूप नहीं है अविद्या अनादि भावत्य सत्य ज्ञान निवर्त्यत्म अविद्या का लक्षण वेदांत में कहते हैं अनादि है भाव है और ज्ञान से नष्ट होने वाली अविद्या है भावत्य सत्य इतने नहीं कहेंगे तो अनादित्य सती ज्ञान निवर्त्यत्म ये लक्षण घट जाएगा ज्ञान का प्रागभाव में ज्ञान का प्रागभाव अनादि है और ज्ञान से नष्ट होता है इसलिए भावत्य सतिक वस्तु तो भाव रूप भी नहीं है अभाव विलक्षण कहने के लिए भाव कहा गया वेदांत में तर्क न्याय वैशेषिक के अंतर ज्ञान का प्राग भाव विपर्य ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ये व एक हुआ अनित्य में नित्य बुद्धि असुचि में सूचि बुद्धि दुख में सुख बुद्धि अनात्म में आत्मबुद्धि एक कहा अविद्या अन्य कार्य नित्य ख्याति कार्य अन्य हे उसमें नित्य ख्याज्ञान तद्यार ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सच्चंद्र तारका देव अमृता दिव कस ये सब ज्ञान ब्रह्मज्ञान हे अविद्या तद्यथा कहकर दृष्टान देते हैं पृथ्वी अनित्य है किंतु ध्रुवा पृथ्वी सायी नि्रुवा तारका दौद्रस्कास्तक चंद्रता सह विद्य स्वचंद्रता दौ अक्ष लोक आकाश अमृता दिवकस दिवकस दमृत नित ओकह था दिवोक से ओक सर्द स्थान दौक येवा दिवक दिवस सुओकनेक औ देवकस जिनका है वाचस्थान अमृत देवताओं को अमृत वस्तु तो अमृत नहीं है दीर्घ काल रहते हैं अजरा मादे वायता कहा गया तो ये अविद्या है इस प्रकार इस प्रकार अन्य में नित्य ख्या उदाहरण दिया इसी प्रकार असूचि में सूचिख्याति तो का में अन्यसूचि दुखानसु नित्यसूचि सुखख्या सुखात्म ख्याद्यापयोगी विशेषण कार्य अनित्य कार्य नित्य कहते, कार्य विशेषण दिया इसलिए वो अनित्य सिद्ध होने के लिए अनित्य का अर्थ कार्य नहीं है कार्य जितने सब अनित्य होते हैं, कार्य सह से निश्चित हो जाता अनित्य ही है कैचित भूतानि भूतानी नित्य नभिम्यमान तद रूपम अभूस तान्य उपास भूतों को नित्य मानकर भौतिकवादी नित्यतन अभिमन्य माना अभिमान करते हुए वास्तवता नहीं अभिमान है तदरूपम अभिशव उसी को प्राप्त करना चाहते हुए अभिशव स्थान और उपास थे इसकी उपासना उसका ही चिंता करते हैं तो अनश्य में नित्य ख्या एवं धूमादि मार्गान उपासते चंद्र सूर्य तारक का दूर नित्यान अभिमन्यमाना तथा मार्ग उपासना करते कर्म करके को प्राप्त करते धूमादि मार्ग से उपासना करते मार्ग प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करते हैं, तो चंद्र सूर्य तारका द्विक अंतरिक्ष लोग तारण लोकान नित्यान अभिमान्य माना वो अनित्य है उनमें नित्य अभिमान करके तत्प्राप्त उनकी प्राप्ति के लिए उपाय सत्य का धूमादि मार्ग प्राप्ति का साधन कर्म करते हैं कर्मणा पितृलोक कर। विद्या देवलोक कर। कर्म से पितृलोक कर की प्राप्ति होती ये दक्षिणान मार्ग से धूमादि मार्ग के द्वारा एवं दिवो कतः अनित्य होने पर भी नित्य से देवान अमृतान अभिमन्यमाना अभिमन्यमान तदभायती देवान देवता अमृत से मानते हुए देवान अमृतान अभिमन्यमान अभिमान करते भ्रांति देवताओं का नित्य मान करके तदभाय तत्प्राप्त तद तद तदरूपाय देवत्वाय देव बनने के लिए देवता बनने के लिए स्वर्गज जाने के लिए सोमम पिबंती ये उत्तरायण मार्ग से जाते हैं दीर्घकाल दीर्घ सो, में सोम कर्म करके सोम पान करते हैं सोम पान कर स्वर्ग लोग अपारण सोमम अमृता अभूम ये यजीर्बे में कई संहिता में मिले अपाण सोमम सोमम ने पान किया अमृत हो अर्थात अर्था अमृत हो जाएंगे हो गए अभी जो फल सिद्धि निश्चित तो हो जाती है कहते मिल गई इसे कहते हैं। अमृता अभम हो गया अमृता तो हो जाएंगे सेयम अनिश्चय निश्चय ख्यातिर अविद्या साय नित्य ख्याति इसको कहते हैं अविद्या अनिश्चय में निश्चय ख्याति अविदायक हुई इसी प्रकार तथा अचुत परम विभस् काय भत्स काय घृणाउत् काय शरीर शरीर में जो क्या क्या है विचार करेंगे तो घृणा होती है विभत्स परम परम विभत्त है अत्यंत उत्पादक काय शरीर में ये शरीर में सूची ख्या काय विभत्तता वैया गाथा पठती ख्या्य में नित्य ख्या एक हो गई दूसरा है रविद्या असूचो सूचि ख्याद्या इसका जो आधार है असूचो असूचि के लिए अर्ध हो गया असूचौ अर्ध के विषय में ही अर्ध जो असूचि में सूचिख्या जो असुचो इतना काय विभताया विभत्त है घृणाउत्पाद के घृणित है इसमें व्यास की गाथा पठती व्यास जी के द्वारा कही गई गाथा पठते हैं उत्तम चानाद बीजाद उपस्थान निस्संदना निधनादति ये आधा है व्यास जी के द्वारा का कह, ज्ञान और आधा है यम आध्य शौचत् पंडित आदि असुचि विदु असूचि के लिए खा गया है श्लोक स्थानार्ध्य शरीर अपवित्र स्थानार्ध जन्मोहनी के पहले गर्भ में रहता है माता के गर्भ में मुत्र भरा हुआ शरीर पेट में रहता है स्थान है बीज है बीज है माता पिता के अन्नर से शुक्र संहित तो होकर के हुआ किसरी गर्भ होता उपस्था में जब तक माता जो भोजन पान करती उसके भोजन रस से ही एक रहता है अंदर भोजन के द्वारा रस प्राप्त करके उसमें सर्ग में वृद्धि होती है नि, निश्चंदना निर्गमन के समय में जब निकलता है निश्चंदन तो उस सर इस प्रकार देह में सर्गमी जो रहता है और सरगमी निकलते समय बड़े कष्ट से निकलता है निधना रहती निधन मृत्यु होने पर मृत्यु होने पर शरीर जितने भी शास्त्रज्ञ हो राजा सम्राट भी हो शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन थोड़ी देर हो गया तो दुर्गंध चल हो गया या अधिक होगा ज्यादा धनी हो तो दुर्गंध कम होगा ज्यादा विद्वान पंडित हो तो मंडेश्वर बने ये सम्राट बने कुछ भी हो सर थोड़े रह जाएगा तब की दुर्गंध दुर्गंध होता है निधन आदि अत्यंत दुर्गंध बड़े कठिन कष्ट होता है बहुत दुर्गंध होता है कायम आदिय और तत्व सर्वे सर्व स्वभाव से अपवित्र रहे उसको सुगंधियादि लगा करके कुसुकुसु करके धो करके स्नान करके मिट्टी लगा करके साबुन लगा करके और क्या क्या सब तो लगाते कोचि कर पवित्र करने के लिए आधे असोचार पंडिता ही असुचिंतु हो असुचि अपवित्र मानती है सर्व वेदांत विचार करके अच्छी स्थिति की प्राप्ति होने पर ये विचार माता परम स्वस्थि में अत्यंत मणिनो देह हो अत्यंत निर्मल हो उभय अंतरों अंतरम ज्ञातवा कश्य सौ देह अत्यंत तो मणिन देह देह अत्यंत तो मणिन है जितने साफ कने बड़ी साफ नहीं होगा पवित्र ही है एक साथ प्रसाद चलता है तो उसको चल रहा है पवित्र मंदिर जाना कर्म करना सब होता है घर वाले भी कोई बंधु न पूछते हैं वायु चलना बंद हो गया भाज्यती तस्मी वायु देह आता भाई नहीं तत्नी का पत्नी जी जो अत्यंत प्रेम करने वाली वो भी भर डरती भूत भूत हो गया डरेंगे शराब भाई चल बंद हो गया तो और उससे सर में क्या है एक स्थान में आया देह के अंदर जितने वो जी बाहर दिखे तो मनुष्य क्या करेगा लाठी लेकर बैठेगा कौवा और कुत्ते को भगाने के दिन भर वही काम करेगा और कुछ नहीं कर सकता है जहाँ बैठेगा कौवा कुत्ते आएगी जो देह के अंदर बाहर दिखेगा तो कवा चुड़ेंगे न कुत्ते तो चुड़ेंगे तो लाठी देखकर बैठना पड़ेगा इसको असुच अपवित्र मानते हैं अत्यंत घृणाउत्पादक शरीर और उसमें सूची ख्याति पवित्र बुद्धि टीका में तथा तो असुची हाँ। क्या स्थानादि मापुर उदरम मूत्रादि उपहतम स्थान ये स्थान है मूत्र रक्षा तो पेट में रहता है पितृ लोहितर बीज माता से पिता च पितरौ माता पिता एक सूत्र है पिता मात्रा पिता मात्रा मात्रा तो पिता शिक्षते पितृ दो पितृिका दिवचन पितृ पितरौ दो पिता नहीं होते माता से पिता से पितर माता पिता दोनों को कहते पितर हो देवचन्ष्ठी में पित्रोर अर्थात माता पिता के लोहित रेत थे लोहित और रेत माता के लोहित पिता के रेत से यही रेत के दोनों हो बीज इसे गर्व बनता है और स्थानाद बीजाद उपसवाद अस्तित पिता आहार और रसादि भाव उपसंभव जो खाया पिया माता ने आहार किया उसके रसादी होकर के उसे उपसंभव उसके द्वारा ही गर्भ में रहता है तेनी सर्वम संधारियते धार्मिक जाता है सर्वे रहता है निश्चंद होता प्रस पतिमा को प्रसुद्ध करते तो गर्भ से निकलते समय जो कष्ट होता है जिसकी किस प्रकार निकलता है निधन का श्रोत्रियरमती अपवित्री मानने के, के बाद वेद पढ़ने वाले कर्मकांड अच्छा जानता है पवित्र कराने वाले यजमान को करने वाले भी हो और कुछ भी हो बड़े सम्राट भी हो जाए रस अपवित्र अपवित्र हो जाता मृत्यु होने के बाद तस्पर्श स्नान विधान आता मृत्यु शरीर स्पर्श कर दिया तो स्नान और नर अस्थि कहीं छू दिया तो वस्त्र के साथ स्नान करने के नारृष्टि सपने हम सवासा जलमा आविसे नरक की अस्थि स्पर्श कर दिया कहीं टुकड़ा गिरा हुआ तो वस्त्र के साथ तेल लगाओ पूरा जल में स्नान पूरा वस्त्र के साथ स्नान करना है वस्त्र के ऊपर रखकर स्नान करें फिर फॉन लेना है का नहीं पूरा जो वस्त्र पहना सब के साथ कपड़ा धोना अप्र होता है नरम असूचि कृतम तरीजलादी क्षावन अश्वच्य अपवित्रे तो मिट्टी जल क्षारादीकर क्षावन धोने से क्या प्रयोजन वाला आह आध्य शौचस् आध्य शौच स्वभाव से तो अपवित्रे तो उसमें शौच शुद्धि करनी पड़ती है स्ना करना पड़ता है स्वभावन असूचि शरीर से शौचमाधेय शौच आवश्यक है ये साधक के लिए शौच शुद्धि भी आवश्यक है कुछ वेद बाह्य मत है जैन लोग स्नान ही नहीं करेंगे <laughs> एक सप्ताह में एक बार स्नान करने वाले तो कुछ है जवन वो सारा जीवन भी स्नान ही नहीं करेंगे जैन साधु एक बार भी स्नान नहीं करना पवित्र तो है सौ जो भी स्नान शौच आवश्यक है वो स्नान नहीं करते है उचाए थे साधु पूछा तो बोले नहीं देह को सजाना नहीं इसलिए सजाने का नहीं होते तो स्नान नहीं करना आप भी तो ऐसे रहते हैं स्नान नहीं करते सौतम अध्ययन सुगंधित चाहे हो कामिनी नाम अंगराग आदि जैसे कामिनी स्त्री अंगराग देकर सुगंधित देकर के सर्ग को सुगंध करते हैं तो ऐसे सर्व स्नान आदि करने के लिए कहा शौच चाहिए अर्धोत्तम पूरे पीति असुचो सूचि ख्या यहाँ तक असुचि की व्याख्या हुई असुचो सूचि ख्या अविद्या सूचि ख्याति पवित्र बुद्धि होती है इसे दिखी जाती है ठीक है इस हेतु हेतुभ्यो असुचौ शरीर चरता इन सब हेतु से असुच अपवित्र शरी है भी उसमें सूचि ख्याति पवित्र बुद्धि होती है भाष्य में नवे शताक लेखा कमनीय कन्या मध्यमृतवय चंद्र जीत निशते ज्ञाएते निरुत्पलत्राता हाहा गर्भाभ्याम लचनाभ्या जीवलोकम आश्वासयती लोग जो कहने लगते हैं कहाँ से कुछ बोलने लगते हैं नवाव नूतन जैसे शतांगकलेखा चंद्र लेखा चंद्रमय चंद्र सुंदर जैसे आकाश में है कमनी अत्यंत सुंदर है यम कन्या मधु अमृत अवयव निर्मिता मधु अमृत अवयव से बनी जैसे जैसे मधु अमृत अमृत से बना ये तो रक्त मलमूत्र बराबर है अमृत से बना जैसी निर्मित आईब और चंद्रम भिक्ता निश्चित आईब ग गाय चंद्र तो सुंदर है जैसे चंद्र को भेदा कर वहाँ से आईने के लिए यहाँ से नीलोत्पल पत्र आए तो आखि आ तो निकलता रहता है सबको उठा देखो सबके आंख से निकले अगड़ा जो अपरिष्कार हो तो निकलता है नीलोत्पल पत्र नीलोत्पल प्रमले के पत्र के आए पत्र जैसे पदों के पदों जैसे पत्र दिखता है एवं दिखता है हाहा गर्वा ध्यान जो हाव भाव है आवे श्रृंगार जन्य लीरादि हाँ गर्भाध्यान लोचनाध्यान चखु से सुंदर है उसे जीवलोकम आशासन थी जीवलोक को आशासना देती है शांति सुख देती है इवो, इवो है कहते कस्ट के नभिसंबदी किसका किसके साथ संबंध कितने अपवित्र है और कहते समय क्या क्या, क्या बोल देते हैं एवं असूच्यो सूचि विपर्यास प्रत्यय की में सूचि जो ब्रह्म ज्ञान इसको कहते अविद्या अपुण्य पुण्य प्रत्यय तथे अनर्थ अर्थ प्रत्यय व्याख्यात अपुण्य पाप में पुण्य बुद्धि अनर्थ में अर्थबुद्धि जब अत्यंत वापना कामना अधिक हो जाए पाप कर्म को पुण्य समझकर करते समझते ही चेष्ट है यही अपने जीवन का लक्ष्य है बस ऐसे करते हैं टीकाने नावे है श्रृंगार लीला श्रृंगारज में लीला है ऐसे आंक में कश्य केन अभि संबंध कश्य स्त्री काय से परम विभक्त्य शरीर अत्यंत अपवित्र है उसका ये चमड़ा के अंदर जो है वो बिक जाए तो पता चलता है कैसा है और मृत्यु के बाद कैसा भी हो वो शरीर कैसे दुर्गंध होता है परम विभक्त से केण अभिस मंदतम सादृश्य में मदरतम सुंदरतम कहीं मंदतम है सादृश्य देख रहेंगेखा दिना संबंध चंद्र लेखा चंद्रकला के साथ संबंध करते हैं ये न असूची स्त्री का है सुशिक्षा आदि ना स्त्री सभी अशुचि अपवित्री सुशिक्षा आदि पवित्र ज्ञा बुद्धि ये अविद्या है इसी प्रकार अपुण्य पुण्य बुद्धि हिंसा आदि संसार मौसका दिन पुण्य प्रत्यय जो तो पुण्य बुद्धि कोई करते हैं वो तो संसार से मुक्ति में लेगी कहते हैं हिंसा करके कर्म करते हैं पुण्य बुद्धि एवं अर्जन रक्षण आदि दुख बहुलतः अन धनादो अर्थ प्रत्यो व्याख्यात धन जिस प्रकार है अर्जुन रक्षण आदि दुख बहुलतः अर्थाना अर्जुन दुखम ततेव तो परिपाल नाते दुखम व्यय दुखम दीर्घ स्थान कृषि तो कार्य स्थानम अर्जन दुखम कमाने में तो बहुत दुख सर्विष्ट नहीं होता है धनु जो कमाते हैं बहुत परिश्रम करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए फिर एक अंत सोलह भाग से एक भाग भी परिश्रम नहीं होता है धनु कमाने के लिए जितने परिश्रम हो तो पढ़े जो पढ़ते हैं कितने साल पढ़े थे पढ़ पढ़ के बहुत पढ़ने के बाद फिर दुष्कर्म करें व्यवसाय करें बहुत करोड़ करोड़ रुपया है तो भी रोटी खाने के समय नहीं मिलता है ऐसे दिन रात रात परिश्रम कितने बहुत परिश्रम जो बहुत रुपया भी कमाते हैं कम परिश्रम नहीं करते हैं बहुत परिश्रम अर्जन अर्थानंद अर्जने और व्यवसाय करते समय कभी हानि हो जाती है कभी लाभ हो जाता है ये सब रहता है ये अर्जने अर्थानंद अर्जन दुखम तथे तो परिपालन जिनके पास धन अधिक रहता है वो जानते सामान्य लोग को तो क्या पता है परिपालन क्या तक है सब सोचते बैंक में रखने देंगे अधिक रुपया रहते तो, तो बैंक में रखने के लिए भी हिसाब किताब देना पड़ता है उसमें सब सरकारी टैक्स लगाते हैं व्यवस्था में कोई जो नंबर रुपया रखते चिता रखना बड़ा कठिन है उसमें बहुत तक परिपालन रखने के लिए घर घर में रखे बैंक में कहीं रखे पुत्रादति धनभाजा भीति सर्व ते विता नीति भज गोविंद माता है धनी लोगों को भय किससे पुत्राधति अन्य से चोर से भय है धन अधिक हो जाएगा ऐसे कहीं कहीं पुत्र जैसे साधु में कोई भी गुरु को मार देते गद्दी गदी जाने के लिए ऐसे चेता को मार देते धन पहले राजा आदि तो होता था कोई अभी ऐसे ऐसे करते राजा को, अपने पिता कुमार स्वामी राजा के लिए ऐसे करते सकते उत्तराधित धन भाजा भी सर्विस नीति ये पहले से सब ऋषि मिनुन ने रखा है तथे परिवार में नाते दुखम वे दुखम नष्ट हो गया चोर ले गया अथवा अग्निशम नष्ट हो गया तो दुखम और खर्च होने पर भी कम ये धन कमाने पर जितने कष्ट है उसको साधु कोई सदुपयोग करने में सन्मार्ग में लगाने उसे और कठिनाई वो नहीं कर पाते बहुत लोग कमा दे लेते हैं बहुत परिश्रम करके आगे धन का उपयोग नहीं कर पाते उसे और कठिनाई है सन्मार्ग में धनों को लगाना ये पवित्र पुण्य जिसके लगे वो नहीं कर पाते हैं ऐसे बड़े परिश्रम को इकट्ठी करेंगे छोट कर मरें जाएंगे लेकर उससे नहीं जाएंगे इकट्ठी कर जाएंगे फिर उसके पुत्र पुत्र आदि उड़ाएंगे ऐसे होता है नाते दुखम व्यय दुखम और जो पवित्र बुद्धि सुनियात्मा होते हैं वो पवित्र मार्ग में सन मार्ग में लगा करके तो खुश होते हैं। नहीं तो अन्य लोग दुखी होते व्यय दुखम धिगर क्लेश कलेकारी न कले से दुख देने वाले इसे अर्थ तो बुद्धिकार है अर्थ मनो है भाव या नित्यम सुख ले सत्यम भगवान नाते करने का, का। अर्थ नहीं अनर्थ कम से सुख नहीं है इसलिए तो साधु सब छोड़ करके भिक्षा करके आत्मचिंतन करते हैं इसी प्रकार बहुत है धनाधु अर्थ प्रति धन को अर्थ मान के बड़ा अनु अर्थबुद्धि ये भी व्याख्यात है ये भी अविद्या है सर्वेशा जुगुप से तत्व असुचित्वाद ये अपवित्र है सब घुणित है तो साधु बन करके ये मन में नहीं देखे आगे कठा करके करें रुपए करेंगे <laughs> ये कम से कम गृहस्थ तक ले चलो गृहस्थ तक लिए तो ठीक है सा दुख ले तो विपरीत है तथा दुख है सुखमान दुखे सुख क्या ये दुख को सुख मानना अनात्मन भाष्य में तथा दुखे सुख क्या बक्षि आगे कहीं परिणाम ताप ताता संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधा दुख में वो सर्वम विवेके विवेकी के लिए सब दुख है परिणाम उसका ताप कष्ट संस्कार होता है सुख से संस्कार होने के बाद फिर भोग की चाहे दुख ये सूत्र आ गया द्वितीय इसी बात में पंद्रह सूत्र है गुण वृत्ति विरोधा गुणों का परस्पर विरोध होता है दुख में वर्गम विवेकी के लिए युग के लिए सब दुख है जो सुख वो भी दुख है इसलिए न्याय में एक भी सचिव दुख में सुख को भी रखा एक के से दुख न्याय में मानेंगे इंद्रिय बुद्धि इंद्रजन छे छे से बुद्धि विषय किरण हो जाएंगे अठी और सुख और दुख का शरीर किसी सुख भी आ गया एक दुख का दुख के साधन एक तो दुख है और बाकी बीच दुख के साधन है। तो उनको भी दुख में रखा है सर्वे जो दुखम दुख में विवेक में सुख बुद्धि अभिद्या है न तो सुख्या तो तो, तर सुख्या तर मतलब दुख में सुख बुद्धि अभिद्या है तथा अनात्म ने आत्मख्या अनात्मय में आत्मबुद्धि तो अभिद्या है हे बाह्योपकरणेसु चेतनाचेतनसु भोगाधिषेवा शरीर पुरुषोपकरणे वा मन सेना आत्म ख्या बाह्य हे आत्म से भिन्न उपकरण साधन हे चेतना चेतन चेतन हो चेतना हो चेतन है पुत्रादी पत्नी आदि सचेतन अचेतने वाकिन हे एम भोगाधिष्ठानशरी पुरुष उपकरण पुरुषों का उपकरण साधन इंद्रिय मन से, से अनात्मी मनने भी मन उपकरण अनात्मा उसमें था था ये ये है उसमें आत्मख्या अभिद्या अनात्मन टीका में सुगम तथे तथा एक अतम पंचटी के तथेत अत उत्तम पंच टीकाचार में सहा है व्यक्त अव्यक्त वा सत्व आत्मतीत तु नंद से आत्मसंपदम त्यापमु शोचते आत्म व्याद मनम सर्व प्रतिबुद्ध पंचशिखाचार्य ने कहा व्यक्त अव्यक्त वा व्यक्तौ में व्यक्त स्पष्ट ही था व्यक्त तो व्यक्त सदस्य तो अव्यक्त हो सत्तम वस्तु आत्मतनापति तो से मे हूँ ऐसा मनते हैं पुत्र पत्नी आदि में गृह आदि में पुत्रादी हो तो मैं दुखी पुत्र मर, मर गया अभ्यक्तम, अभ्यक्तम तो मे मर गया ऐसा भाष्य में अव्यक्तम अभ्यक्तम सत्तम आत्मतन अभी प्रति आत्मतना तो के नृत्य करके तकमदी पुत्र के संपद संपत्ति से अपने खुश हो गया आत्मसंपद मनवाना अपने को मिल गया त्यापदम उसका स्वास्थ्य खराब हुआ पिता माता रोते हैं अनुसि दूसरों को करते आत्म आत्मव्यापदम अपने ही दुखी अपने ही विपद मिल गया जैसे कष्ट मन्य माना सस्ता सर्व अप्रतिबुद्ध अज्ञानी इति ये विद्या है टीका में अत्यतने सयासना सयानादि गृह आदि सर्वो अप्रतिमूप्रतिबू का मोहग्रस्त है, मूढ़ोलग्रे ये चतुदावतीद्या चार अनित्य अविद्यासूचि दुखनात्म में नित्य निशि सुख का चार प्रकार चतुदा चार पद अविद्या यद्या मूलमत संतान के कर्माच्छाक यह अविद्या है क्लेस संतान क्लेस का प्रवाह चलता है सबका मूल है अविद्या कर्माचय कर्म के समूह रहता है फल देने के लिए ये भी उसका भी मूल है अविद्या अविद्या होने से कर्म फल देता है सभी ताकत विपाक नीपाक जाति आयु भोग फल कर्म फल के साथ सबका मूल है टीकाने चतरी पदानी स्थानीय असिधि चतुष्पदा चार स्थान वाला अविद्या चतुष्पदा न न अन्य बहुत तो ऐसे भ्रम बहुत ही चार के दिग् मोह अलात चक्र आदि विषय अनंत पदा अविद्या अविद्या तो बहुत स्थान है मोह होता है दिशा का भ्रम होता है कोई पूर्व को उत्तर मानता है दक्षिणों को पश्चिम मानता है ऐसे भ्रांति कभी हो जाती है समुद्र में जाते समय दिशा पता नहीं चलती ऐसे कई रास्ता में चलते समय अन्य स्थान में दिशा की भ्रांति होती है अलात तो चक्र है कि बिंदु का अग्नि घुमाया तो गोल दिखता है ये भ्रांति होती है इस प्रकार भ्रांति तो बहुत तो ही और रज्ज में तर्पय तो प्रसिद्ध ही सूर्ति में रज सावंत आयनी चाहिए तत्कुच्य चतुष्पदी चारिपद का चारिप्रकार अतः मूलम अश क्लेन से कर्माश तो है भ्रांति तो बहुत ही ये अभिद्या मूल है क्लेश प्रभा इतने है अन्य जितने भ्रम तो बहुत ही अनित्य में नित्य बोधि सूची में असुचि में सूचि दुख को सुख अनात्मा को आत्मा मानना इसी प्रकार है बहुत ये क्रेत प्रभा का मूल है संतुलना अन्याप अविद्या संसार निजम चतुष्पदेव संतुल अन्यापिद्या अविद्या अन्य है ये हम मना नहीं करते हैं बहुत तो है किन्तु संसार का बीज मूल कारण चतुष्पद चतुष्पदा ही अविद्या अविद्यास है पूर्व पदार्थ प्रधान होगा क्या यह अविद्या विद्या के, न्याया किंतु इसमें बहुत प्रकार समास होता है अव्यवे भी होता है अभावर्थ में अविभाव अवय विभूति सूत्र आता है मक्षिका अभाव निर्मखिक इसमें पूर्व अव्यवाह सामस में कौन से पदार्थ प्रधान होता है मानूम अव्यवाह समास में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है पूर्वपदार्थ प्रधान यहां अव्यवाह सामसे पूर्व पदार्थ प्रधान होगा सै यथा अमक्षिक अमीक्षिक मक्षिका अभाव जहां मखी मक्खिका अभाव तो अम्खिकम कहते निर्मखिकम कहते ये अभाव प्रधान हुआ पूर्व पदार्थ नए पद का अभाव इसमें प्रधान है मखिका नाम अभाव तो अविद्या क्या विद्या का अभाव इस अर्थ करना है प्रथम हुआ दूसरा है उत्तर प्रदार्थ प्रधान हुआ उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष समास न राजपुरुष है कि पुरुष राजपुरुष नहीं है राज नहीं तो राज से भिन्न कोई इसे उत्तर पदार्थ प्रधान न राजपुरुष नया का अभाव राजपुरुषम आनय अभावर्थनी होता है राजपुरुष से भिन्न अब अब्राह्मणम आने य्राह्मण का अभाव अर्थ नहीं ब्राह्मण न आने ये था? था नहीं ब्राह्मण भिन्न को वहां नए में नए पद का नए पदार्थ प्रधान नहीं उत्तर पदार्थ के तह उसमें तत्सदृश को लेते हैं तो ये अभ इसे अविद्या कहेंगे तो न विद्या अविद्या तो विद्या से भिन्न ये होगा द्वितीय होगा, अन्य पदार्थ प्रधान होगा, यथा मोक्षी को देता अपुत्र अविद्यमान पुत्र यसे सपुत्र ये नए समे समाज सत्पुरुष है या बहुब्री है बहुब्री अविद्यमान पुत्र अमसिको देता अविद्यमान मक्षिका यस्मिन सदस्य देश अमक्षिक हो ये हो गया बहुबरी समाज हो अमक्षिका में नये तो अविद्यमान अभाव मक्षिका ये दोनों अर्थ प्रधान नहीं अमक्षिक होता है दे देशा, ते अर्थ प्रधान हुआ ये हो गया अन्य पदार्थ प्रधान पीतम अम्बर न पीताम्बर पीताम्बर भगवान विष्णु हो गए पीत नहीं अम्बर प्रधान लंबम उदरम से गणेश भगवान प्रधान हुई अन्य पदार्थ प्रधान है में तो न अविद्यम विद्या य अविद्या तो कोई दूसरा अर्थ हो जाएगा तीन प्रकार भी विद्या तो तो तथा पूर्व पदार्थ प्रधान प्रधान पूर्व पदार्थ प्रधान करें तो अभाव अर्थ हो जाएगा जैसे कहा था अमक्षिकम मक्षिका नाम अभाव एसापकर करें तो विद्या प्रसज प्रतिषेधो रम्यत विद्या का निषेध करना विद्या का अभाव नय का दो अर्थ होता है प्रसजपयुदास सामख्यास प्रसज पयुदास सदृग्राही प्रसज्यस्त निषेधकृत दव प्रकार न कहे मुख्य दो नयों कनाख्यात प्रसज्य को एक, एक पर एक प्रसज्युदास ग्रहण करना है अब्राह्मण आने अब्राह्मण शब्द का तो पत्थर है या कुटार है ब्राह्मण पत्थर है कुटार भी घड़ा भी है उसके शब्द ब्राह्मण भी ना कहें तो क्षत्रिय पूजा करना भोजन बना ले ब्राह्मण लाओ नहीं मिलता तो क्षत्रिय लाओ नहीं कि ब्राह्मण भी न तो पत्थर भी घड़ा भी है कुठार भी है तो ब्राह्मण भी निस किस को लेने नही का नहीं सदृग्राही परिदास सदृग्राही प्रसज तो निषेधक प्रसज तो निषेधक अनचित जो न अचि अनचि न अचान ये प्रसज्य है प्रसज प्रती है प्रसज्य है सदुग्र है नहीं अति नुत् क्या है अच्छा निषेधरण तो नहीं होगा अब तो क्या होगा आज के के बिना आज के शब्द से कोई हो आज के बिना वन न हो अ कौन मिलेगा फाल मिलेगा यदि परिवार सबसे करते सूत्र को करना चाहिए हल करना चाहिए आज से आज सबसे परम दिन अच्छे हल करने हो तो रामात रामार्थ में जो प्रकार है उसको अनुचित सूत्र से जीत होगा आज से परिजर है तकार उसके आदि में पर नहीं मैं को तो रामात में प्रकार हो जाता है दो तकर वाला भी प्रयोग होता तो है तो पर में अव नहीं चाहिए ये नहीं कि पर में हल चाहिए परिद्वार प्रसज प्रसज तो निषेधकृत यहाँ प्रसज प्रतिशत हो जाएगा तो विद्या का अभाव हो जाएगा जब तो का से विद्या का अभाव करेंगे न का और भाव थो का थो तो अब से क्लेशादि कारण तम अभाव क्लेशादि का कारण कैसे होगा क्लेशादि का तो अभाव उसमें नहीं होगा इसलिए पूर्व प्रधार प्रधान अविभावना तो नहीं होगा तत्पुरुष समाज खान उत्तर पदार्थ प्रधान प्रधान सेवा विद्ये कत्यचित अभावन विशिष्टा गम्यता विद्या ही अभावे विशिष्ट क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान है उत्तर पदार्थ विद्या है नये स्वभाव अभाव विशिष्ट विद्या तो विद्यार्थ के विरोधी कोई नयर्थ होगा विद्या के विरोधी कोई अर्थ होगा गम्य तो शाच क्ले परिपंथिनी न विद्या से तो क्लेशादी का विरोधी है विद्या कैसादी का बीज कारण नहीं है अविद्या का तो विद्या हो जाएगी किस अभाव से विशिष्ट विद्या तो विद्या हो तो विद्या से तो क्लेशादी का विरोधी उसका बीज नहीं होगा इसलिए तत्पुरुष तो समासी भी नहीं क्योंकि अभाव विशिष्ट विद्या जो न विद्या में न का तो अभाव करेंगे नहीं प्रधान उपघाती प्रधान गुणयुक्त कोई विशेषण दिया है वो प्रधान को नष्ट करने वाले प्रधान का गुण है उत्तर से प्रधान है विद्या प्रधान होगा और न उसका पूर्व पदार से गौण है प्रधान का जो विशेषण होगा वो प्रधान का विरोध नहीं होता है प्रधान का विरुद्ध नहीं होगा इसलिए विद्या ही अक्सर प्रधान होने से वो तो क्लेसाजी का विरोधी होगी न कि बीज है तब है गुणे तो कल्पना प्रधान का विरोधी नहीं हो प्रधान का उपघात नाश नहीं करे नाश नहीं करने के लिए क्या करेंगे गुणे तो अन्याय कल्पना गुण में नए अन्याय कल्पना करे विद्या प्रधान रहेगा तस्माद् विद्या स्वरूप स्वरूप अनुपघाताय नयो अन्यथा करण अध्याहार वेटी विद्यास्वरूप अनुपघाता अनु विद्यास्वरूप विद्या का विरोध नहीं करने के लिए नयो अन्यथा करना नये का अन्य अर्थ करना अभ्यार भी करना निशेदे इसलिए यहाँ अविद्या में ऐसा अर्थ अन्य अध्या कुछ अध्यय करके अर्थ करना पड़ेगा अन्य पदार्थ का तो अविद्यमान विद्या बुद्धिर् वक्तव्य अविद्यमान विद्या बुद्ध होता बुद्धि अविद्यमान विद्या बुद्धि कई कही जाइए न चाहो विद्या मात्र ना क्लेशादि बीजन विद्या का अभाव कहेंगे तो तो अभाव होने से क्लेशादी का बीजा नहीं होगा विवेक ख्याति पूर्वक निरोध संपन्नाया तथा तो प्रसंग आता विवेक ख्याति के बाद निरोध निर्बीज समाधि निर्बीज समाधि में विवेक ख्याति रहती है नहीं।, नहीं रहती तो अभाव हो गया तो फिर उसमें भी क्लेश आरम्भ प्रसंग आपत्ति इसलिए विद्या का अभाव क्लेशादि का कारण नहीं तस्मात न अविद्या क्लेशादि मूलता तीनों प्रकार समाज शंका करने वाले कहता है अब अव्यवाह करो तत्पुर करो बहुबड़ी करो ये अविद्या क्लेशादि का मूल नहीं होगी ऐसा संक्रांत अतः अमित आगो पदवत वस्तु सतत्व ये बताते हैं यहां जैसे अमित्र है अगोस्पद शब्द है इस पर अभिद्या शब्द है इसका उत्तर सिद्धांत देता है वस्तु सतत्व विज्ञान वस्तु स्वर्प तो समझना अभिद्या वस्तु स्वर्प के अमित्र शब्द है कि अगोस्पद शब्द अमित्र शब्द को तो समझना मित्र अमित्र शब्द में शत्रु अर्थ होता है मित्र मित्र का विरोध होता है केवल मित्र का अभाव नहीं अमित्र का से मित्र का अभाव अर्थात मित्र ऐसा नहीं कि मित्र विरोधी शत्रु होता है अमित्र इसी प्रकार विजय का अर्थ करना है और ओ...